tan के कक्षा में स्वागत है हम सभी अलग ज्ञान में हमारे पास अधुरापन है जन्म से लेकर अभी तक उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम तत्पर सभी के पास हम जान की कमियाँ हैं कुछ जान हमारे पास नहीं हो तो कुछ जान आपके पास नहीं हो इस प्रकार से एक दूसरे को जान प्रदान करते हुए हम एक दूसरे से विकासित विकसित होने के लिए प्रयास करते रहते हैं हम अपजिताओं को कभी दूर नहीं कर सकते परंतु जितने जानते हैं उस ज्ञान को हम वृद्धि कर सकते हैं ठीक है तो मेरे ईश्वर तो की कृपा से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है गुरुजन के आशीर्वाद से जो हमको न्याय की विद्या दर्शन की विद्या जो प्राप्त हुआ है उसको हम प्रयास करेंगे आप लोगों को देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस ईश्वरीय कार्य को सिद्ध करने के लिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने दोषों को दूर करते हुए ऐसाओं से दूर रहते हुए हम इस कार्य को संपादित करने के प्रयास करेंगे जो कुछ मुझे आएगा तो मैं बताऊंगा जो नहीं आ पाएगा तो उसको पूरे को आदि किसी को बताते हुए पूछते हुए बताने के प्रयास करूँगा पूर्ण रूप में प्रयास करूँगा कि झूठ नहीं बोलूँगा तो हमने न्याय दर्शन एक ग्रंथ का शुभारंभ करना चाह रहे हैं तो दर्शन के विषय में आप सबको जानकारी है ही कई सारे आप दर्शन पढ़ चुके हैं दर्शन अर्थात सम्यक ज्ञान अच्छे प्रकार से ज्ञान है इसको वैदिक दर्शन होते हैं उस छह वैदिक दर्शन को उपांग भी कहते हैं अर्थात वेद का उपांग है वेद को समझने के लिए यह दर्शन विद्या अत्यंत आवश्यक है वेद का उद्देश्य है हम जीवात्माओं के कर्मों का फल भोगना कर्म को अच्छे ढंग से करना अर्थात अंतिम में मुक्ति को प्राप्त करना है अर्थात जीवन की सफलता जो योग विद्या है हम सीखे हैं जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए जो समाधि को प्राप्त करने के लिए चित्त को एकाग्र करते हुए योग को सिद्ध करने के लिए उस विद्या को उस जीवन को सफलता बनाने के लिए भी ये दर्शन भी एक भूमिका है सभी दर्शनों की अलग अलग विषय होता है परंतु सभी के धैर्य मुक्ति प्राप्त करना है तो ये छह दर्शन के परिचित हैं। वेदांत और मीमांसा दर्शन मीमांसा दर्शन में कर्मकांड के संबंधित थे, वेदांत दर्शन में उपनिषद के संबंधित थे आध्यात्मिक विषय के संबंधित थे पुनः वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन ये दोनों के जोड़िए वैशेषिक दर्शन न्याय न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन पदार्थ विद्या को कार्य का विद्या को समझाते हुए न्याय दर्शन एक उस विशेषता को स्पष्टीकरण कराएंगे दोनों के जोड़ी होता है अर्थात दोनों के सिद्धांत प्राय प्रकार के हैं और योग सांख्य इन दोनों का जोड़ी भी एक है और इनके सिद्धांत भी एक प्रकार के हैं तो न्याय विद्या के महत्व तो क्या है इसको हम विचार करते हैं भूमिका रूप में न्याय विद्या जानने से क्या फायदा है क्यों हम न्याय दर्शन पाठ पढ़ेंगे न्याय विद्या को क्यों जानेंगे सबसे बड़ी बात है कि सत्य को जानने के लिए सत्य को स्वीकार करने के लिए न्याय विद्या आवश्यक है न्याय की परिभाषा आस्यान जय लिखते हैं कि प्रमाणीय अर्थ परीक्षण न्याय है प्रमाण के माध्यम से जो विषय है कोई किसी वस्तु को मानना परीक्षण करना ये न्याय है बिना प्रमाण से किसी वस्तु को जानना मानना ये अन्याय है हर समय किसी वस्तु को प्रमाणित करते हुए जानना ये न्याय है और न्याय विद्या से सत्य को सत्य रूप में असत्य को असत्य रूप में जानेंगे प्रमाण आदि माध्यम से इसी को कहते हैं तप्त ज्ञान वो सत्य को जानने जानकर व्यवहार के रूप दे देंगे तब उसको कहेंगे तप्त ज्ञान रोकूंगा विवेक विवेक से वैराग्य उत्पन्न होगा वैराग्य से ही हम एकाग्रता को उत्पन्न कर सकते हैं वृद्धियों को निरत कर सकते हैं समाधि को सिद्ध कर सकते हैं को कर सकते हैं और जीवन मुक्त हो सकते हैं कुन न्याय विद्या से, विद्या से से प्रमाण सत्य असत्य को विवेचन करते हुए में लाने का सामर्थ्य है। जिस विषय को हम शाब्दिक रूप में जानते हैं आचरण में नहीं ला सकते हैं, नहीं लाते हैं। उसका भी कोई गलत हेतु तो, कोई अज्ञानता हमारे अंदर में रहता रहता है है हमारे अंदर में रहता है। उस को जान को जानना में हम जान को जानते हैं कि इस कार्य को नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं इसका मतलब कि अंदर से कोई एक हेतु कोई संस्कार विद्यमान है जिस हेतु से हमने इसको स्वीकार कर लेते हैं उसको जानना ये न्याय विद्या दिखाएगा अर्थात तो जो निर्णय करने के सामर्थ्य निर्ध्यासन करने में सफलता केवल केवल न्याय विद्या से ही संभव है अन्य दर्शन आपको संसार के आध्यात्मिक दिशा में गलती करने के लिए प्रेरित कर लेगा कि संसार क्या है जीवात्मा क्या है ईश्वर क्या है जीवन के लक्ष्य क्या है हाँ, पदार्थ क्या है पदार्थ विज्ञान क्या है सब कुछ बता देगा ज्ञान दे देगा परंतु उसको परीक्षण करने के सामर्थ्य केवल न्याय दर्शन में प्राप्त हो सकता है तब हम परीक्षण करेंगे कि हाँ यहाँ पर हेतु अभ्यास है यहाँ पर आपके दोष है दोष को हम पकड़ सकते हैं तब दूर कर सकते हैं तो इसी प्रकार से हमारे अनुभूतियों का जो जांच करना परीक्षण करना ये भी न्याय दर्शन में होता है हम जो उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं साधना करते हुए विद्या पढ़ते हुए व्यवहार करते हुए पढ़ते सुनते सत्संग में आते जाते हुए तो स्वानुभूतियों को याद या जांच करना परीक्षण करने का काम भी न्याय शास्त्र से ही हो सकता कि ये का है कि ये शास्त्र अनुकूल है कि प्रतिकूल है प्रायतः आप लोग देखेंगे ध्यान साधना करते हुए चित्तों को एकाग्र करते समय कहते हैं कि मेरे को प्रकाश नहीं हुआ थे कि मैंने समाधि हुआ तो मेरे को चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाया गया तो वो ईश्वर मुझे साक्षात्कार तो ऐसे कई सारे भ्रांतियाँ होते हैं अनुभूति होते हैं क्योंकि मन जो पदार्थ है इस शास्त्र में पढ़ेंगे अभी आगे भी चर्चा होगा मन जो पदार्थ होता है जैसे जैसे हम संस्कार उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार से बन जाता है तो हमारी कल्पना के हिसाब से भी वस्तुओं का अनुभूति हो जाएगी परंतु जब इस शास्त्र के विरुद्ध बात होगी तो उसको दूर करना होगा ये परीक्षण है तो इस परीक्षण को हमारी अनुभूति सुख भी मिलता है हमने किसी शब्दों को अर्थ को ऐसे समझ लिया कि ज्योति स्वरूप है ईश्वर तो ज्योति स्वरूप बन जाएगा तो ये मानते हुए हमने प्रकाश में ईश्वर मांग लिया और उसी प्रकाश में संतोष हो गए तो हमारा प्रगति तो रुक जाएगा ना मिथ्या में हम खड़े होंगे तो इसी कारण से परीक्षण करने के जो विधि है यह न्यायदासन ही स्पष्ट कराता है तो अपनी अनुभूतियों का जाँच करना तो सत्यों को स्वीकार करने के लिए सत्य को जानने के लिए ये हमको सहायता करता है इसलिए जो सत्य को जानना सत्य के प्रचार प्रसार करना चाहते हैं सत्य से जीना चाहते हैं उसके लिए न्याय दर्शन एक तंत्र श्रद्धापूर्वक पढ़ना चाहिए इससे ही हमने विद्या के व्यवहार कर सकते हैं अन्य कोई उपाय नहीं है और न्याय दर्शन एक केवल शाब्दिक शास्त्र नहीं है ये मनन शास्त्र है ये ध्यान दीजिए कोई परिभाषिक शास्त्र नहीं फिजिक्स हमने पढ़ लिए नियम पढ़ लिए लॉ पढ़ लिए मैथमेटिक्स पढ़ लिए उस सूत्रों को हम जहाँ भी प्रेस करेंगे हो जाएगा ये शास्त्र ऐसे नहीं इसको व्यवहार में प्रयोग करने वाला शास्त्र है अर्थात ये जो आपको मनन करना पड़ेगा इस विषय को लेते हुए तब जाके पकड़ना आएगा पंक्ति जो ऋषि में लिखते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांत को लेते हुए लिखा जाता है सभी जगह में प्रयोग कर सकते हैं इसको उसी प्रकार से शास्त्र बहुत बढ़िया शास्त्र है उत्तम शास्त्र है और जब हम लक्ष्य को ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं हमारे जीवन के लक्ष्य बनता है तब ये दर्शन तो को पढ़ना ही चाहिए केवल ये मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए न्याय दर्शन प्राप्त नहीं है ये व्यवहार करने के लिए विद्यार्थी है जो लोक में हम सुख रूप लोक जीने के लिए भी सत्य को खड़े कराने के लिए भी अर्थात सत्य से जिता सत्य को जिताने के लिए भी या आवश्यक होता है परंतु यदि हम धार्मिक नहीं बनते और धार्मिक बनते हैं तब इस विद्या से भी संसार में दुष्प्रभाव पड़ता है तर्क से दूसरे को दबाने का सामर्थ्य भी बन जाता है जब आप धर्म बनेंगे तो तो इसलिए हम संकल्प करें इस विद्या को प्राप्त करते हुए हम धर्म के आचरण करेंगे धर्म को, को ही जिताएँगे सब्द्य को ही जिताएँगे एक न्यायाधीश होता है जो वकील होते हैं झूठे को भी जिता देते हैं न? तर्क से झूठे प्रमाणों से तो उसी प्रकार से विद्या को स्थापित करने का जो रूपी जो संस्कार है रूपी जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर हमने झूठे को भी स्थापित करने की बुद्धि भी यहाँ दे देगा यदि ईश्वर को डालेंगे नहीं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे ईश्वर प्राप्त करना यदि लक्ष्य हमारा नहीं बनेगा तो, तो, तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा जो विद्यार्थी हम पढ़ लें तो हमने पहले ईश्वर इस के सत्ता को स्वीकार करें जीवन के लक्ष्य को स्वीकार करें फिर न्याय दर्शन को पढ़े यदि ईश्वर को नहीं मानते हैं संसार से भोग विलास में रहना चाहते हैं इस विजा को ना पढ़े तो संसार के और आपना कल्याण होगा कम से कम जब तक हम ईश्वर प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बनाते न्याय दर्शन पढ़े के और धार्मिक बनने का संभावना भी अधिक रहता है तो न्यायदर्शन बहुत पुरातन ग्रंथ है और इससे ऋषिकृत ग्रंथ का भाष्य भी ऋषिकृत भाष्य ही प्राप्त होता है गौतम ऋषि ने इस न्यायदशी की रचना किए सूत्र माध्यम से और बाशन ऋषि ने उसका भाष्य किया जो आज हम पढ़ना प्रारम्भ करें इस पुस्तक जो आप विद्यार्थी के पास में जिसके अनुवाद पुस्तक है द्वारिका दास शास्त्री स्वामी द्वारिकादास शास्त्री जी का उसमें जो भूमिका लिखे हैं संपादक के लिखे हैं उसको कभी समान निकाल के पढ़ लीजिए उसमें न्याय दर्शन के भूमिका रूप में उन्होंने स्थापित कई सारे विषय भी हैं कि न्याय क्या चीजें न्याय दर्शन की भूमिका क्या है और अन्य दर्शन से ये विशेष क्यों है और ये कैसे प्रमाण को कसोटी में वर्णन करता है न्याय दर्शन की विशेषता न्याय तथा विशेष के दर्शन के सामने अवस्था समानता क्या क्या है इस प्रकार से आपने कई बार सुन चुके हैं तो वो यहाँ पर हम विशेष रूप में लिखे हैं फिर पृष्ठ संख्या चौदह में लिखेंगे विशेष सूची दिया गया पृष्ठ संख्या चौदह चौदह में पीछे चलेगी जहाँ पर न्याय सूची निवंधन लिखा हुआ है तो इसमें आप देखेंगे इसमें न्याय दशम समय कुल कितने अध्याय पांच अध्याय कितने पांच अध्याय एक एक अध्याय में दो दो आधिक है ठीक है दो भाग है तो पहला आनेक में कुछ सूत्र होते हैं दूसरा आनेक में कुछ सूत्र होते हैं दोनों आनिकों के एक अध्याय बनते हैं कुल मिलाकर पाँच सौ उनतीस पाँच लगभग सूत्र है ठीक है सूत्र भी नहीं है परंतु इसके जो भाष्य है वो विस्तार रूप है और भाष्य सौकृत भाष्य होने से विवेचन करने में अधिक समय लग जाता है तो इस सूत्र का नहीं, विषय को कैसे बंधन करके करते सूत्र का नहीं किए हैं ये एक विशेषता है अन्य दर्शन से दो सूत्र को लेते हैं, उसके विषय में रखें अथवा प्रथम अध्याय दो सूत्र दे दिए कि परमाणु और एक दुख जन्म प्रवृत्ति दोनों सूत्र देते लिखे इति द्वाभ्याम सूत्राभ्याम अविधेह प्रयोजन संबंध उपकार यह दृष्टि ही इसके विषय को बांधे हुए इस प्रकार से बना हुआ है अथि अथि करते हुए इसको किए तो तीन छे भाग है और छह भाग में पैदा समाप्त करते हैं इस प्रकार से विषय वस्तु बंधा हुआ है ये आपको परिचय देने के लिए मैंने कराया आगे चले ऐसे सारे अध्याय का ये विषय आकार में बढ़ा दिए बांध दिए सभी सूत्रों पहले पहले सब सूत्रों को दिए इसमें फिर विषय सूची दिए हैं पृथ्वी संख्या के अट्ठाईस इसके बाद उनतीस में वो भी विषय अनुसार अनुबंध किए हैं प्रमाण प्रकरण प्रमेय प्रकरण ऐसे करते हुए विषय सूची पत्र बनाए अभी भाषा भाष्य संवल न्याय दर्शन हिंदी भाषांतर सहित प्रथम अध्याय प्रथम प्रथम अध्याय न्याय दर्शन की गौतम ऋषि के लिखते हैं तो उसके पहले सूत्र के भूमिका रूप में प्रथम आधिक में बताते हैं आइए दिन तो प्रथम अध्याय में बताते हैं अनुबंध चतुष्ट प्रकार पर सुने? जी। पर पढ़ा गए नवम सुविधा ठीक है काम क्या बताया गया सार साधनों का है क्या नारा क्या समाधान संबंध और ठीक है इस प्रकार चार अनुबंध है समाधान है प्रयोजन का अर्थ देखो प्रयोजन तो जो अनुबंध है अनुबंध अर्थात जो साधन को सिद्ध करने के लिए जो क्रिया किया जाता है उसको कहते हैं अनुबंध ठीक है जो प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए क्रिया किया जाता है उसको कहते हैं अनुबंध तो अनुबंध के विषय में कहेंगे जो हमारे प्रयोजन है जिसको जानना है जो अर्थ है उस अर्थों को सिद्ध करना जैसे सत्याग्रह प्रकाश में बता दें मुक्ति आपका अर्थ है मुक्ति को प्राप्त करना तो मूर्ति को प्राप्त करने के लिए जो साधन है क्या क्या साधन था विवेक वैराग्य अभ्यास है सॉरी विवेक वैराग्य सड़क संपत्ति ठीक है ये चार साधन बताया गया था ये चार साधनों को चार अनुबंध से करना होगा ये बताया तो यहाँ पर चार अनुबंध वहाँ पर लिखा था सारे वो विषय अलग था यहाँ पर जो बताएंगे सुख सुख के हेतु दुख और दुख के हेतु इसको जानना ये हमारे अनुबंध है तो उसको हमने कैसे जान के उसको कैसे सिद्ध करके वो प्रकरण भी चालेंगे तो आपने भाष्य को पढ़ेंगे फिर उसका अर्थांतर करते रहेंगे ठीक है ऐसा करते हैं तो पढ़िए अर्थवत्मा तो ये बताना चाहते हैं एक होता है वार्तिक मैंने आपको तो संकेत करना चाहूंगा गौतम ऋषि सूत्र लिखे भाषशाहन वासी ने किया है फिर भी भाष्यहन वाष्य भाष्य करते हैं उसमें एक वार्तिक बताते हैं पहले एक पंक्ति बताते हैं उस पंक्ति का फिर व्याख्या करते हैं मतलब वो स्वतः एक प्रकार के सूत्र जैसे एक वाक्य बताते हैं उस वाक्य का भी फिर व्याख्या करते हैं तो उसको कहते हैं वार्तिक तो ये वाक्य आपका वार्तिक है प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तों प्रवृत्ति सामर्थ्या प्रमाण ये आपके है तो बताना चाहते हैं प्रमाणत प्रमाणों से वस्तुओं को जान लेने पर प्रवृत्ति प्रतिपत्तों जान लेने पर प्रवृत्ति सामर्थ्या जो चेष्टा विशेष है चेष्टा विशेष के सामर्थ्य होने से सार्थक होने से सफलता होने से समर्थात अर्थवत् प्रमाणम जो अर्थ का अर्थ वाला अर्थ का सार्थक हो जाना अर्थवत् अर्थ वाला हो जाना अर्थ का निरर्थक नहीं होना ठीक है तो अर्थवत्त अर्थ का सामर्थ्य हो जाना ये हो जाता है प्रमाणम क्या बताएं कि प्रमाणों को वस्तु प्रमाणों से वस्तु को जान लेना और वस्तु को जानते हुए चेष्टा विशेष में विशेषता से चेष्टा विशेष करते हुए जो सफलता होती है जो उसका सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि प्राप्त कैसे होगा परमाणु से होगा प्रमाण के माध्यम से होगा अर्थात आगे भाष्य पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रमाण के माध्यम से प्रमाण के बिना हमने ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते और प्रमाण से वस्तु का जानकारी होगा जानकारी से वस्तुओं को वस्तुओं को प्राप्त करने का उसको व्यवभाग दे सकते हैं तब हम सफलता प्राप्त होती है प्रमाणम अंतरेण न और प्रतिपत्ति न और प्रतिपत्ति अंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्य प्रमाण जाता अर्थ वा प्रमाण न अर्थप्रतिपत्ति प्रमाण के बिना अंतरे अंतरे प्रमाण अंतरेणा न अर्थ प्रतिपत्ति अर्थ का ज्ञान नहीं होता है प्रतिपत्ति जानना ठीक है इस आएगा तो प्रमाण के बिना अर्थ का ज्ञानी होता है जानक प्राप्ति नहीं होता है प्राप्ति नहीं होती जैसे आग से बिना हमने कई वस्तु देख नहीं सकते तो आग होगी प्रमाण अनुमान से हमने धुएं को देख रहे हैं तो अग्नि का अनुमान करेंगे यह जान हुआ ये भी प्रमाण अनुमान प्रमाण से किसी ने बताते हैं तो कुछ समझते हैं तो वो जो किसी ने बताया और शब्द हुआ शब्द का अर्थ होगी तो उससे जान हो गया तो आग तो प्रमाण शब्द प्रमाण तो इसी प्रकार से कई प्रमाण के माध्यम से वस्तु को जान सकते बिना प्रमाण से किसी वस्तु को जानते हैं ये जानते तो बताओ बिना प्रमाण से किस वस्तु हम जान सकते हैं बिना सुने जाने प्रत्यक्ष से, से नहीं जान सकते तो बता रहे प्रमाण होती सामर्थ्य अर्थ के प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान के ज्ञान के हुए बिना ज्ञान के हुए बिना प्रवृत्ति सामर्थ्यात प्रवृत्ति अर्थात जो पुरुषार्थ है जो प्रवृत्ति करने के लिए कि सफलता नहीं होती प्रवृत्ति के सामर्थ्य प्रवृत्ति के सामर्थ्य सामर्थ्य सामर्थ्यात् तो मतलब समर्थ होना ठीक है सफलता होना तो ये सफलता ना हो जाएगा सफलता नहीं होती है क्या समझ में आया अर्थ के प्रतिपति अर्थ के जान के बिना हम पुरुषार्थ का सफलता नहीं होता जो प्रयोजन हमारा पुरुष का जो प्रयोजन सिद्ध करना वो सिद्ध नहीं हो सकता प्रवृति के सफलता नहीं हो पाती नहीं मिलती हमको प्रवृत्ति मतलब पुरुषार्थ करना कर्म करना ठीक है समझ समझना भी फिर बता रहे हैं प्रमाणे खलु अयम जाता अर्थम उपलभ्य तम अर्थम अभिक्स्य जिहा अभिशक्ति मतलब प्राप्त करना ज्यासित छोड़ना तो बता दें प्रमाण न खलु अयम प्रमाण से खलुम ज्ञाता जो प्रमाण से यह जानता जानता अर्थ को जो जानकर अर्थ अनुपलब्ध अर्थ को जानकर उस अर्थ को प्राप्त करने की ठीक है तम अर्थम अभिश अभिष्यति अभिशक्त प्राप्त करने की और जिहाश छोड़ने की इच्छा करता है जब हम प्रमाण से जान लेंगे कि ये सुखदायी है तब उसको तो प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे यदि उसको दुखदायी माने उसको छोड़ने की इच्छा रखेंगे ये बात बता रहे हैं कि प्रमाण से जब भी जानता उस वस्तु को जान लेता है प्रमाण इन्हें खल हुआ या जाता अर्थम अं... उपलब्ध उसको जान लेता है उपलब्ध कर लेता है अर्थ क्या है वस्तु क्या है ये जो संसार है दुखदायी है कि सुखदायी है हमने आपको जान लिया प्रमाण से हमारा लक्ष्य संसार गुजारना ईश्वर को जानना और अपने आप को जानना तीन पदार्थ है न संसार इसलिए हम दर्शन पढ़ रहे हैं तो तीनों चीज़ से हमें देखिए कि ये वस्तु ऐसा है ये शरीर को ले लो ये शरीर जो है ये कितने हमारे लिए उपकारी है कितने के लिए अनुपकारी ये कैसे जानेंगे हम प्रमाण से जानेंगे प्रत्यक्ष से अनुमान से शब्द से आगम से हम जानेंगे तो ये प्रमाण से जब ज्ञात हो जाएगा प्रमाण है न ख लो हम अर्थम उपलब्ध अर्थ को जब उपलब्ध कर लेंगे अनुभव कर लेंगे जानकर उस अर्थों को तम अर्थम ठीक है चले आगे। समीहा, तो मतलब उसको, उस प्राप्त करने और छोड़ने की इच्छा को ठीक है जिहासत और प्रयुक्तस्य प्रयोग करने वाली व्यक्ति की व्यक्ति की हो जाएगा ठीक है समय प्रवृत्ति समय मतलब करने की भावना जब उस ज्ञान प्राप्त हो गया छोड़ने की इच्छा करेगा उस प्राप्त करने और छोड़ने की इच्छा को प्रयोग करने वाली व्यक्ति की जो समय जो चेष्टा विशेषता है समय मतलब चेष्टा विशेष वहाँ समय विशेष चेष्टा विशेष है उसको कहते हैं प्रवृत्ति प्रवृत्ति परिभाषा में प्रवृत्ति किसको कहते हैं जो हमने पहले से हमने देखे ना प्रवृति आया, उसको प्रवृत्ति को बताया प्रवृत्ति क्या बताते हैं? प्रवृत्ति प्रमाण न ख लो हम चाहता अर्थम उपलब्ध तम अर्थम अविष्ती जा सतीवा और उससे पहले जब वार्तिक में क्या था प्रमाण तो प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्य उस वहाँ पर जो भारतिक ना प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति के पहले तो प्रमाण के बाद बता दी प्रमाण अर्थपतिपतो ये बता दें अभी प्रवृत्ति को बता रहे हैं तो प्रवृत्ति का परिभाषा बताएं? जब हमने छोड़ने की इच्छा कर लिए और प्राप्त करने की इच्छा कर लिए कि इस चीज़ को सुख चीज प्राप्त करनी होगी और ये जो दुख है कि वाह हे है दे जी उसको छोड़ने होगी ठीक है तो, हो गये। तो ये जानने के पश्चात ध्यान तर अर्थ प्रतिपत्त हो गया फिर जाने के साथ इसके बाद प्रवृत्ति करते हैं प्रवृत्ति किसक करते हैं बता रहे हैं उस प्राप्त करने और छोड़ने की इच्छा को प्रयोग करने वाली व्यक्ति की प्रयुक्त ठीक है व्यक्ति की जो समय होता है जो चेष्टा विशेष होता है जो प्रयत्न विशेष होता है प्रयत्न प्रयत्न विशेष होता है चेष्टा विशेष होता है उसको कहते हैं प्रवृति जिसको योगदर्शन शास्त्र का बता दी विवेक हो गया अभी बैराग होगा अर्थात प्राप्त करने को प्राप्त कर लेंगे छोड़ने को छोड़ देंगे समझ में आगे पहले विवेक हुआ फिर बैराग होगा तो विवेक होने के लिए प्रमाण से हम जानेगा अर्थों को फिर बैराग होने के लिए जो छोड़ने को छोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये बात होता है ठीक है समझ में आ परिहाँच्य तो सामर्थ्यम पुनः अस्य फलेन अस फिर उस प्रवृत्ति का प्रवृत्ति क्या हो गई हमको तो सुख को प्राप्त करने की इच्छा ठीक है मतलब आप देख देखिए कि इस सुखमय तो ध्यान करने के लिए बैठेंगे हमने, ठीक है तो जब हमने प्रवृत्ति समझने आ गया कि इस जगह में इसको प्राप्त करना है उस बात को बता रहे हैं सामर्थ्य पुनः तत् फलेन अभी फिर उस प्रवृत्ति का फल के साथ संबंध होना अर्थात तो परिपक्व बन जाना सफलता को प्राप्त हो उसको कहते हैं सामर्थ्य सामर्थ्यम पुनः प्रवृत्ति का फल हाँ प्रब्रति। हाँ प्रकृति फलेन अभी संबंध फल के साथ संबंध होना उस प्रवृत्ति फल के साथ संबंध हो जाना अर्थात फल प्राप्त हो जाना फल के साथ जुड़ जाना फल प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ फल मिल जाना ठीक है उस प्रवृत्ति से तो उस उत्तम हो जाएगा सफलता हो जाना उसको एक बाक्य बताए सामर्थ्य अर्थात सफलता सिद्ध हो जाना ठीक है समझ में आ गया तो उसको कहते हैं सफलता सामर्थ्य हो गया सामर्थ्य सामर्थ्य पुनः इति फलेना संबंध का फल के साथ अभी होना इसको कहते हैं सामर्थ्य ठीक आगे बताया कि समी समीः, समीः, समीः, क्या है? क्या पढ़ा मानम तम और, अर्थम अभिवश्यक जियासत वर्थम आपनौती चाहती व तो क्या हो गया चेष्टा करता हुआ जो जानता है जो जान लिया जो विद्य की व्यक्ति है वो चेष्टा करता हुआ उस अर्थ का प्राप्त करने समय का प्राप्त करने सम्यम और छोड़ने की इच्छा करता हुआ ठीक है माना हो गया ना चेष्टा करता हुआ उस अर्थ को प्राप्त कर, कर लेता है अथवा छोड़ देता है पहले इच्छा करेगा और इच्छा करता हुआ उसको प्राप्त करेगा अथवा छोड़ देगा ठीक है ये बात बता दिए संयमान तम अर्थम अभिष्य जिहासत जो अभिषक प्राप्त करना जिहासत छोड़ना तम अर्थम आपूर्ति जहाती हुआ उसको प्राप्त करेगी बात छोड़ दी ठीक है उसी को ही दोहरा दिए तो ये हो गया अभी परिभाषा के अंतर्गत बता दिए फिर बता, फिर बता कि के जानतव्य पदार्थ कितने वो आगे बताएंगे अभी अर्थ, दुःख, सुख, सुख तो प्रमाण प्रमाण ग्रित प्रयोजन है मारक वस्तु किसको जानना चाहिए विषय क्या चीज है कितने विषय जानने के लिए संसार में वो बताना चाहते हैं अर्थस्तु अर्थ तो, सुख एक सुख हो गया हम सूत में सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं एक सुख हो गया दूसरे हो गई सुख का कारण क्या है सुख कैसे प्राप्त हो सकते सुख का कारण क्या? क्या है ठीक है हम छोड़ना चाहते हैं प्राप्त करना चाहते थे सुख और उसका कारण को जानेंगे का तब तो सुख प्राप्त करेंगे का कारण होगा तब तो कार्य बनेगा ना तो सुख और सुख का कारण गुजारना फिर दुख और दुख का कारण गुजारना अर्थात इस प्रकार की ये चार प्रकार के है क्या है ये अर्थ है जिसको जानने हो गया जो हमको प्राप्त करने हो गया जो प्रमाण से परीक्षण करेंगे सुख क्या है सुख का कारण क्या है दुख क्या, दुख क्या? है दुख का कारण इतने को जानना है तो यहाँ दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ बताना शुरू करेंगे कि सुख क्या है ये वास्तव ने लिखते हैं तो अर्थ यदि सूत्र आरंभ नहीं सूत्र आरंभ से भूमिका रूप में बताना चाहते हैं कि सुख क्या है सुख का कारण क्या है दुख क्या है दुख का कारण क्या है उसको जानना फिर बताया सो एम प्रमाणार्थ अर्थ अपरिसंख्य जो यह जो प्रमाण से जाननीय ठीक है प्रमाणार्थ प्रमाण प्रमार्ण से जानने जाननी पदार्थ है अर्थ है जो वस्तु है वो कितने असंख्य है बहुत सारे है। सारे संसारिक वस्तुएं शरीर मानव बुद्धि घर द्वार आकाश गंगा कितने क्या क्या है सब कुछ है तो असंख्य पदार्थ तो असंख्य अगणित है फिर प्राणृत प्राण जो प्राण प्राणधारियों को जो जीवन जीवनधारी है धारियों के भेद भी असंख्य है जीवात्मा असंख्य है हमारे दृष्टि से जीवात्मा भी असंख्य है तो वो भी असंख्य है तो फिर अर्थापत्ति अर्थापति प्रमाण प्रमाता प्रमाणमती इस प्रकार से जो परिसंख्यक हो गया ये, ये तो आगे चलेगा नाम अर्थवती प्रमाता प्रमेयम प्रमिति हो तस्मा अर्थस्य तो तो बता रहे हैं। तो ये हो गया आपको समझ में आ गया तो संख्या तो में अनंत है जानने वाला भी अनंत है जानने के पदार्थ भी अनंत है फिर उसमें हमने चार चीज को कहा जानना पड़ेगा विश्व चार बता दिया सुख क्या सुख का कारण क्या दुख क्या दुख का कारण तो इसलिए जो अर्थवत्ती है उसको बता दें इसी प्रकार से ये चार प्रकार के अर्थ जो असंख्य हैं सुख के सुख का कारण असंख्य है सुख भी भहराइट है और दुख भी भहराए है और दुख का कारण भी भहराइट है और दुख सुख का कारण भी भहराए है तो वो बता दें कि इस प्रकार से जो चार प्रकार के अर्थ है असंख्य और प्रमाण के सार्थक हो जाने पर भी अर्थवत्ती जब प्रमाण प्रमाण प्रमाता प्रमेयम प्रमिति इति अर्थवंत्री भवती प्रमाण के सार्थक हो जाने पर भी प्रमाता और प्रमेय प्रमिति तब ये सभी का सार्थक हो जाते हैं जब वो प्रमाण से जब सार्थक हो जाएगा ना अर्थवत्ती हो जाएगा प्रमाण प्रमाण और प्रमाता प्रमेयम प्रमिति अर्थवंतो भवती तो प्रमाण ये प्रमाण करता है कि प्रमाण अर्थवत्ती हो जाएगा कब जब प्रमाता ज्ञात जानता प्रमाता मतलब जानता जानने वाला ठीक है प्रमेय जो ज्ञान ज्ञ है जिसको हम जानेंगे विषय हो गया और प्रमित होगी जो अनुभूति है जो ज्ञान है तो सभी का सार्थक हो जाएगा यदि हमने प्रमाण को सार्थक रूप में जान लिए विषय को जब यदि प्रमाण से सार्थक रूप में जान लेंगे तभी ये प्रमाता का जो जानता है जो जानने के चाहता है वो भी उस सिद्ध हो जाएगा मैंने ये विषय को जान लिया और ज्ञान जो विषय है वो विषय ये ऐसा है ये सुखदाये ये दुखदाय ये ये तेज है कि है ये जान लेंगे और प्रमिति जो ज्या जो अनुभूति है वो अनुभूति भी सार्थक हो जाता है फिर कर कैसे तो बता रहे हैं कस्मात अन्यतम अन्यतम आपेय अर्थस्य अनुपत्य है इस चारों में से किसी एक को भी हटाए जाने पर अर्थ का सार्थक नहीं होता है यदि इसको अन्यतमा करेंगे आपेय अश्य अनुपत्य इसका सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो आगे क्या बताए पहले तो तत्र जिहासा सर अर्था तसा वृत्त स यह अर्थ प्रवीरो विज्ञान सात चाहिए अर्थ तत्व परिसम इस सारों चीज को खोलते हैं बताते हैं तत्र अस्य जिहासत प्रयुक्तस्य से स सप्रमाता प्रमाता का परिभाषा पता नहीं इन चारों में से पत्र में इन चारों में से क्या है जिसके प्राप्त करने और छोड़ने की इच्छा से युक्त होते हैं हमें जिसके प्राप्त करने और छोड़ने की इच्छा से युक्त होते हैं उस व्यक्ति की प्रवृत्ति चेष्टा होती है वो है प्रमाता ठीक है जो चेष्टा करती होती है वो है प्रमाता फिर दूसरे बताए स एन अर्थम प्रमीण होती तत् प्रमाणम और जिस प्रमेता से जिसके माध्यम से अर्थ का बोध किया जाएगा अर्थ को ठीक ठीक जान लिया जाता है उसको कहते हैं प्रमाण जैसे कि आग से हमने वस्तु को जान लिए कि भाव प्रमाण से बुद्धि से जान लिए तो जिस साधनों से जिस माध्यम से वस्तु को ठीक ठीक जान लेते हैं उसको कहेंगे है प्रमाण तो सो ये ना अर्थ प्रमीण होती प्रमीण मतलब जानना ठीक है सम्य प्रकार से जान ठीक प्रकार से जान लेना उसको कहते हैं प्रमाण, हो गया okay? यो अर्थ प्रमेये तत् जो अर्थ को जाना जाता है वो वस्तु प्रमेय है जो अर्थ जाना जाते, जिस वस्तु को जाना गया जो विषय है विषय है इसको कहेंगे प्रमेय फिर यद अर्थम विज्ञानम साफ प्रमी जो वस्तु के विषय में जाँत हुआ है जो अनुभूति हुआ है ये चीज ऐसा है उसका परिणाम निकला ठीक है उदाहरण लेते हैं अभी उसको कहेंगे प्रमिति अभी उदाहरण ले लो किसी चीज़ को जानने के लिए शरीर को ले लो किंबा मोबाइल को ले लो ये साउंड रिकॉर्डर ले लो तो ये साउंड रिकॉर्डर है वस्तु हो गया तो ये क्या हो गया इसको हम जानेंगे प्रमेय फिर उसको ये प्रमेय हो गया और इसको जानने वाला प्रमाण क्या है चक्षु हो गया जिससे हम जाना जाएगा और फिर प्रमाण प्रमाण हो गया प्रमेय हो गया फिर ये ऐसा है इसमें ये रिकॉर्डिंग होता है आदि आदि जो लक्षण से युक्त होकर जाने ये हो गया आप बात ज्ञानोगे प्रमिति ठीक है ये हो गया, ये हो गया। चार चार चीज हो गया ना प्रमिति प्रमेय प्रमाणम और प्रमाता जानने वाला हम पर जीवाने वाला हो जाएगा ठीक है चार चीज हो गया तो अभी ये जो चार चीज का बता दिए और तो चार प्रकार की और प्रमाण को सिद्ध करने के कर लिए चार प्रकार की चीज़ चाहिए ये चार बता दिए अभी बताएंगे हम इति यथा बताएं तत्वशब्दी की तत सद्भाव असत्त असद यहां अविपरी तत्व असत्ती अविपरी तत्व तत्व क्या है जो चीज क्या है जिस चीज को हम जानना चाहते हैं चीज होता है क्या है तो कृषि ने बताते हैं जिस चीज को हम जानना चाहते हैं जो वस्तु तत्व तो जानना चाहते हैं जिसको से वैसे आधार पर बताते हैं कि सात छह प्रकार के वस्तु होते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सम्वाद ये जो छह वस्तु होते हैं ठीक है ना तो उस वस्तु तत्व जो चीज है क्या है हमने योगदर्शन आधार पर क्या जानते हैं संकेत योगदर्शन आधार पर प्रकृति है जीवात्मा है और ईश्वर तीन प्रकार की वस्तु हो गए उस प्रकार से ये वस्तु तत्व क्या होता है तत्व क्या होता है उसको तो बताना तो चाहते हैं पुनः तत्वम जो तत्व कि आपने बता पहले सूत्र में जो बता दिया देखो क्या चतुस्त सु चतुस्तु विधा विधा विधा अर्थवत्व जो तत्व बताया अर्थ तत्व परिस बताए ना बता उस पे Intent? तो इस प्रकार से चार प्रकार विभाग से संसार को हम जानना चाहिए ये बता दिए तो ये चार प्रकार तत्व जे तत्व क्या होता है चीज तत्व किसको कहेंगे जो सत्तात्मक पदार्थ तत्व है कि असत्मक पदार्थ में तत्व होता है वो तो बताना चाहेंगे तो सत सत्य सतह च सदभाव हो असत असदभाव हो जो सतात्मक पदार्थ है वो तो सत्य सतात्मक चीज है तो सत्य और जिसका सत्तात्मक रूपों में जो सत्तात्मक पदार्थ है उसको सतात्मक रूप में जान जानते हैं जानता है और जो असात्मक असतात्मक रूप पदार्थ होता है उसको असतात्मक रूप में ही जानते हैं जानना होता है जैसे हाथी है ये सत्तात्मक रूप में, में हाथी यहाँ पर नहीं है यहाँ पर यहाँ पर सत्ता न होना तभी तो जानते हैं कि यहाँ नहीं ये एक तत्व है जहाँ पर नहीं उनके बोध भी होता है समझ अभाव जो होता है ये असत्तात्मक रूप में भी कि यहाँ पर ये चीज़ है और ये चीज सत्ता तो उसका है भी सत्ता के भी जहाँ पर है जहाँ पर अभाव स्थिति है तो उसका भी बोध होता है तो वो भी एक सत्ता है तो वैश्विक दर्शन आधार पर में भी पदार्थ में एक व्यापक रूप में सत्य असत को लिया गया तो सत्य जो सत्ता होना एक व्यापक है असत नहीं होना वो भी एक जात पदार्थ है अभाव को एक पदार्थ माना गया था तो वो बात को भी यहाँ पर ही बताना चाहते हैं जो सतात्मक पदार्थ तो सत्य उसको सतात्मक रूप में जानते हैं और जो असत अस, भाव हो सत असद उसी प्रकार जो असत असतात्मक रूप पदार्थ है उसको भी असतात्मक रूप में जानते हैं असत रूप में भी जान, जानना चाहते हैं पर जानते हैं ठीक है भाव ऐसे जानना होता है ठीक है फिर बताया कि सत्य सद् सदी गृहमाण यथा आ, भूत भवि भूतभवि भविपरी तत्व होती तो सतात्मक रूप में ही गृहीत होता हुआ जानता हुआ हाँ गृहमाण जैसा है ऐसा ही अविपरीत जान करना यथार्थ जान करना उसको कहते हैं तत्व जान अविपरीतम तत्व तत्व जो वस्तु जैसा है उसी प्रकार से बोध करना ठीक है उसको कहेंगे तत्व जो सतात्मक रूप है उस सतात्मक रूप में बोध करना उसके विपरीत न करना इसको कहते हैं तत्व फिर असत अस असत असिद्धति असद असद गृह्यण यथा भूतम अविपरीतम तत्व होती जो असतात्मक रूप में गृहित होता हुआ भी जानता हुआ भी जैसा है वैसा ही जानना ये नहीं है असत है में जैसे कि रूप नहीं है आत्मा का रूप नहीं, तो नहीं है तो रूप गुण उसमें विद्यमान नहीं है असत है सत्ता तो आत्मा है परंतु उसमें रूप गुण नहीं है वो निराकार अहकार नहीं जैसे हमने असत रख लीजिए कि ये रूप गुण असत है तो वैसा ही जानना उसका अभिपरीत मतलब यथा तुम्हें जानना मानना इसको कहते हैं कहते हैं वो सत्यात्मक हो कि मैं असतात्मक ऐसे ना माने कि सत्ता का तो मतलब वो जो भारत पंच पंच महा से बना हो आग से ही दिखाई दे हो उसको ही सत्ता मानेंगे गुण भी नहीं होना इस वस्तु तो में आकार है संख्या है पृथकत्व है ये सब है ये सत्ता हो इस वस्तु में कोई चीज नहीं होगा क्या नहीं होगा कोई चीज मान लो कुछ गुण नहीं हो तो उस गुण को हमने नहीं है बताना ये असर हो जाएगा इस गुण का असर हो गया हाँ इस चीज में ये नहीं है जन्म नहीं है कि तो में जो नहीं है तो ये ये बताने उपलभ्य माने तद अनुपलब्ध है प्रतिपत यह है ठीक है ये दो नंबर वार्तिक हो गए तो कथम इसमें पुस्तक में आपके वार्तिक संकेत नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ तो पहले सूत्र बताया कि कथम उत्तर कथम उत्तरस्य से उपलब्धि इति तो जो वाला बताया बाद वाला, बता वाला कौन सा था असद वाला था तो बाद वाला जो असत बताया क्या असत्तात्मक पदार्थों को प्रमाणों से उपलब्धि कैसे हो सकती है प्रमाण है न उपलब्धि कैसे हो जाए उत्तरस्य अर्थात बाद वाला अर्थात असत्ता वाला बताते इसको प्रमाण से कैसे सीधा करेंगे ये नहीं है बल्कि प्रमाण से कैसे सीधा करें प्रमाण से तो इंद्रियों से आदि से प्रमाण सीधा करती तो नहीं है इसको प्रमाण से कैसे सीधा करेंगे ये प्रश्न पूछ रहे तो उसका उत्तर देते हैं भारतीय में तो सतउपल माने तद उपलब्धि प्रदीपबद्ध जो पदार्थ सत्तात्मक रूप में है उसको उपलब्ध होने पर उसके समान ही असत्तात्मक पदार्थ में उसके अनुपलब्धि होने से अनुपलब्धि होने से अर्थात प्रदीप के समान मतलब ये जैसे कि होना चाहिए समझ में आता है नहीं है तो ऐसे ही समझना चाहिए प्रदीप के समान फिर आगे बताते हैं पढ़ो दीपेन जैसे कि देखने वाला दि... दिखाने वाला नहीं। नहीं। दिखाने वाला दिखाने दिखाने कौन है दीपक दर्शक दीपेन दीप के द्वारा दृश्य दृश्य के ग्रहण होने पर उसी प्रकार से जैसे कि दीपक से प्रमाण दीपक हो गया प्रमाण दीपक हो गई और वस्तु जो है कोई वस्तु है अंधकार है उसमें दीपक लेते गए तो वस्तु दिखाई दे दिया जो देखने वाला दीपक है प्रमाण हो गया दीपक दीपक से द्वारा जो दृश्य के ग्रहण होने पर उसी प्रकार से ही जो दृश्यमान नहीं है जो ग्रहण नहीं है ठीक है गृह थे तत्व जो होता है उस प्रकार से ही ये भी ग्रहण नहीं होता है उस प्रकार से भी जो दृश्यमान नहीं है वो दृश्यमान नहीं बताएगा जो है तो दिखाई देता वस्तु नहीं है तो नहीं दिखाई देगा फिर जो पदार्थ हाँ, इदम् भा, अस्ति इति एवं पदार तत्व तत्ति यद्या सतीमाणे तत्व युद्ध से तत्व यद व्यक्त विज्ञा अभाव इति एव प्रमाणम जो तस्तिक जो तो वह पदार्थ ही नहीं है जो पदार्थ नहीं है तो पदार्थ नहीं बताएगा प्रकाश से तो इस प्रकार से यद भविष्य इदम एव विज्ञास यदि होता हुआ भी उसके सत्ता होती है तो उसका सत्तात्म पदार्थ के समान पदार्थ भी जाना जाना जाता है ठीक यद है यदि भविष्य यदि होता है तो उसको उसी प्रकार जाना जाता है और बीजाना बीजाना भावात नास्ती थी जो जान के अभाव होता है उसमें है नहीं जान का भाव होता है तो उस पदार्थ नहीं माना जाता किसी वस्तु का हम ढूंढ रहे उस वस्तु का अभाव है तो अभाव को माने का भाव है तो जान का भाव होने से वह पदार्थ नहीं है ठीक है बीजान जान हो गया अभावात अभाव होने से नास्ती नहीं पदार्थ पदार्थ नहीं होता है एवं प्रमाणीन सत्य गृहमाण तद इव यते तो उस प्रकार से प्रमाण के द्वारा जो सत्तात्म पदार्थ प्रमाण के माध्यम से जो सत्तात्मक पदार्थ के जैसे गृहीत होने पर उस सत्य गृह माणे तद एव य गृह्य तस्ति तो उसी प्रकार से जो प्रमेय हैं जो पदार्थ है उसके समान ही जो सत्तात्म पदार्थ के समान जो गृहित नहीं हो रहा है वह भी नहीं है वस्तु का अब ढूंढ रहे उसी वस्तु है तो है नहीं है तो नहीं ये जो तो जाँच होता है ना वो नहीं ये भी प्रमाण हो गया ना दीपक से हम देख रहे दीपक तो दीपक प्रमाण है तो प्रमाण तो है प्रमाण से सिद्ध हुआ कि ये वस्तु है दीपक प्रमाण हो गया दीपक प्रमाण से सिद्ध हुआ कि वस्तु है उस दीपक से प्रमाण हुई वस्तु नहीं है तो प्रमाण से सिद्ध हो गया ना ये बता चाहते हैं कि प्रमाण से भी न होना भी प्रमाण से ही सिद्ध होता ये बता कि ये सीधा की कि दीपक में जब वो दीपक प्रमाण हो गया और दीपक प्रमाण से अंधकार से किसी वस्तु को हम ढूंढ रहे तो वस्तु है तो दिखाई देता है नहीं है तो नहीं दिखाई देता है तो ऐसे ही जिस वस्तु को हम प्रमाण से ढूंढेंगे किसी भी वस्तु को किसी भी गुण को किसी भी, भी द्रव्य को किसी भी कर्म को तब उसमें प्रमाण से ही ढूंढा जाएगा और प्रमाण से जाना जाएगा अभावात्मक हो और भावात्मक हो ठीक है ज्ञान का अभाव वह नहीं होता इति तद एवं सत प्रकाशकम प्रमाणम असद अपनी प्रकाशयती थी वह प्रमाण ही उसी प्रकार से सत्तात्मक पदार्थ का प्रकाशित करता है सत को भी प्रकाश करने वाला प्रकट करने वाला वही प्रमाण होता है और उस प्रमाण ही असत्मक पदार्थों को भी प्रकाशित करता है ठीक है प्रमाणं असद अपि प्रकाशयति असत को भी प्रकाशित करता है वही प्रमाण ठीक है फिर हो गए तो अभी इसको प्रैक्टिकल दो हमारा अनुभव आत्मा योगाभ्यास हमने मुख्यतः हमारा लक्ष्य क्या है ईश्वर प्राप्त करना इस सभी चीज को हमने यूटिलाइज करना है योगाभ्यास में तब तो जीवन के सार्थक नहीं तो सब तो सब तक तो पड़ा रहेगा अभी हमने समाधि लगाने के प्रयास करते हैं ईश्वर को आत्मा को जानने के प्रयास करते हैं ठीक है तब उसमें हम देखते हैं भी ईश्वर तो दिखाई नहीं देता ईश्वर तो नहीं है मान ली हमने तो यहाँ पर गलती है कि क्योंकि जिस प्रमाणों से जिस वस्तु को देखना चाहिए उस वस्तु को देखेंगे वो इंद्रिय से दिखाई नहीं देगा तो इसलिए इंद्रिय से गाय है ही तो हम नहीं इंद्रिय से जानना चाहते हैं वो गलत होगी कि जिस प्रमाण से देखना चाहते हैं वो साधन नहीं है उसका जानने का चलो भाई ज्ञान से जाना जाएगा ईश्वर को कि ईश्वर को जान से माना जाएगा जान से जानेंगे और मन से देखा जाएगा मन के माध्यम से जानेंगे ठीक है मन के माध्यम से वृत्ति होता है अभी ईश्वर के जो गुण हैं वस्तु द्रव्य जो होता है वो उसमें सत्ता है कि नहीं पहले हमने ये निर्णय करेंगे सत्ता ईश्वर बोल के सत्ता है कि नहीं ये हम परीक्षण करेंगे तो सत्ता किसको कहते हैं उन्हें पहले बता दिया क्या बता दिया तत्व तो किसको कहते हैं होना भी एक सत्ता है नी होना भी एक सत्ता है ठीक है तो आप जो देख रहे हैं इसका रूप वो नहीं है एक सत्ता है ठीक <laughs> है रूप न होना एक सप्ताह स्वीकार का रूप न होते हुए एक इसलिए तो रूप नहीं बता है बताया आकार नहीं है ईश्वर का तो आकार नहीं होना है कि एक सप्ता है उसको ढूंढ न होना आकार उनकी एक चीज होता है वो नहीं है जिसमें उसको कहते हैं न होना वस्तु नहीं न होना कैसे कहेंगे द्रव्य नहीं तो गुण कैसे उसमें आरोपित होगा आकार के गुण है तो आकार एक द्रव्य होता है उसमें आकार होता है और इसमें द्रव्य है परंतु आकार नहीं है समझ में आ रहा है उसको तत्व बताया कि इस तत्व में ये चीज़ नहीं है अभाव है ये भी एक तत्व है एक ज्ञान है एक वृत्ति है इस वृत्ति को भी करना उसको है नहीं कर सकते आत्मा निराकार है सप्ताह होते भी आकार नहीं है उसको देखना पड़ेगा इसको जानना पड़ेगा हम तो जानना पड़ेगा आपसे तो दिखाई नहीं देगा वो जानना पड़ेगा ये समझना सम, कठिनाई होती है हमको तो ये तत्व तो को बता रहे हैं कि जो सीधे असद है जो गुण है जो पदार्थ है जैसे भी हो जो कर्म है तो कर्म का ये ये चीज है ये गुण है ये ठीक जानते हैं हमने प्रमाण से जाने और ये ये चीज नहीं है ये भी जानेंगे तब वस्तु का बोध होगा इसमें हमको ये परिपक्व हुआ फिर आसा, अभी सूत्र के पहले भूमिका पंक्ति बता रहे हैं कि सोल पद जो सोलह प्रकार के पदार्थ है उसका उपदेश करेंगे बता रहे हैं सोड़ सद्धा। ये सतात्म पदार्थ असतात्मक पदार्थ छोड़ दे सतात्म पदार्थ निश्चय से सोलह प्रकार के होते हैं ठीक है सोलह सुधा फिर ब्यूढ़ उसको संक्षिप्त से बूढ़ संक्षिप्त से संक्षिप्त से उसका उपदेश करेंगे उपदीक्षित उपदेश करेंगे तासम खुशाम तो बता दिए कि उस सोलपटा पदार्थ पता का निश्चित रूप में इसी से एशाम सद विधानम ये सत पदार्थ का ही विधान किया जाता है जो सत है, जो सत्तावान है उस पदार्थ और सोलह पदार्थ का विधान किया जाता है ठीक है समझ में समझना क्या पंक्ति अग्रे सूत्र प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जलप पितंडा हृद्वाभ्यास छल जाति निग्रह स्थान तप्तजा निशेषा अधिगम ठीक है ये सूत्र संख्या पहला ये सारे भूमिका बताए अभी बताना चाहते हैं कि सोलह पदार्थ है स्वामी जी के रिश्ते में तो सारे सभी उपस्थित है ना <laughs> ये सोलह पदार्थ में पूरा है तो ये सब याद है किस किस को याद रहते तो बताओ और बाकी किसको याद है जी आपको याद रखना मुझे बाहर के आपके याद है और बता बता राजेंद्र मोदी सुना प्रमाण प्रमेय प्रयोजन सिद्धांत एक जाती है। तो स्वामी जी बताते हैं यदि हम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं हमने ना नहीं चाहते जब चाहते हैं तब इस स्वर्ण पदार्थ को जानना पड़ेगा वो स्वर्ण पदार्थ जानेंगे तब हमने विद्या का विद्या अनुसार सबा मना करते हुए हम निश्चित रूप में आगे बढ़ सकते हैं ठीक है ये हो गया सूत्र सूत्रार्थ समझना, समझ में सूत्रार्थ लिखना है लिख लो कि प्रमाण लिखना लिख लीजिए प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन आदि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन आदि सोलह पदार्थ की तप्त ज्ञान से सोलह पदार्थ की तप्त ज्ञान से निशेष अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है ठीक है इसमें सुधार समझ में आ गई ये सोलह पदार्थ को जान जान जान लेने से तो जान से से तब तब तक तक छाती की की जाने मुक्ति मुक्ति प्राप्त हो बस को जानना तो जाएगी अभी भाष्य बताएंगे भाष्य क्या लिखते हैं निर्देश यथावन विग्रह चर्थ द्वंद प्रमाण आदि तत्वी सी तस्य ज्ञाननि श्रेष्ठम अधिगम इति कर्मणि षष्ठ्यः ये व्याकरण दृष्टि से बताना चाहते हैं एक होता है समास होता है ताजुदे समास किसको कहते हैं जी बोलो बोलो कुछ बोलो तो तुम अच्छा हो हां दो दो जोज देख तो दो दो संबंधित शब्दों को जोड़ जाना ठीक है संबंधित होना चाहिए एक दूसरे के रिलेशन होना चाहिए तब अर्थ के साथ जोड़ा रिलेशन हो तब जुड़ जाता है एक बन जाता है तब उसको कहेंगे समास और इसको तोड़ देना इसको कहते हैं विग्रह ठीक है तो ये बात बताना चाहते हैं निर्देश यथा वचनम निग्रह विग्रह इसको कहते हैं विग्रह तो जो सूत्र में सूत्र क्या आ गया सूत्र में बता दिए तप्त जानात निशेष अधिगम तब तो जाना है ना तो वो बात को यहाँ पर बताना चाहते लक्षण व्यक्ति कहा निग्रह स्थान हाँ यहाँ पर ना पर सारे जो समास होता है समास होता है ना वो सभी का पद के भूमिका समान अर्थ समान मतलब प्रधानता समान रहता है द्वंद्व समाज में जैसे राम और लक्ष्मण जाते हैं तो राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं दोनों की भूमिका प्रधान है राम का पुत्र इसमें एक प्रधान हो जाएगा एक गौण हो जाएगा मुख्य हो जाएगा राम हो जाएगा पुत्र उसका गौण हो गया ऐसे परंतु जहाँ द्वंद्व समाज होता है सभी के प्रधानता रहता है तो बताना चाहते हैं लक्षण सूत्रेण सूत्र में लक्षण जो मतलब जो निर्देश है जो लक्षित किया गया है यथावचन विग्रह तो जैसे विभक्ति क्या आ गया उस प्रकार से समझो तो लक्षण सूत्र जैसा वचन में है वैसे समाज को करना चाहिए उस प्रकार विग्रह करना चाहिए अर्थात तो यहाँ दे देंगे कि प्रमाण तो प्रमाण के तत्व तो से मुक्ति मिलेगा प्रमेय तो से तत्व ज्ञान से प्रमाण का ये करें सीध करें सभी का सभी का एक एक वस्तु में काका का लगा देने की बात को बताना चाहते हैं निर्देश यथा वचनम विग्रह तो जैसे निर्देश किया गया जैसे कि सूत्र में निर्देश किया गया सी लगाया ऐसे सभी पद में लगा देंगे क्योंकि ये समास हुआ है सब जुड़ा हुआ पद है तो समास हुआ है तो ये इतर इतर द्वंद्व समास है च अर्थ द्वंद्व समास क्योंकि ये अर्थ जो है द्वंद्व समास का है फिर बताया कि प्रमाण आदि नाम तत्व तत्व सैसे की षष्टि और प्रमाण के जो निग्रह प्रमाण से प्रमाण आदि जितने हो जाएगा प्रमाण प्रमे आदि प्रमाण से निग्रह पर्यंत तक जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का प्रमाणादि नाम तत्व ये तत्व है तत्वों का साथ क्यों शैसे की षठी हो जाएगा ये ष्ठी व्यक्ति संबंध से शैसे संबंध होने के कारण से ये ष्ठी व्यक्ति होता चाहिए ये आता है फिर तत्वस्य से ज्ञान निशेष यश्य अधिगम य कर्मणी और इस सोलह पदार्थ के मुख्य के प्राप्ति हेतु होने के कारण से इसके कर्म में ये कर्म होना चाहिए में इसको जानो ऐसे होता है ना इसको जान के तो परंतु तो यहाँ पर ये मोक्ष प्राप्ति के हेतु होने से कारण होने से ये यहां पर कर दिया गया आगे जी। ते एतावंतो विद्यमान अर्थात ज्ञान दे अर्थम ये, ये, ये, ये उपदेश आयम तत्र तो बता दिए कि ते विद्यमानाता जो सोलह पदार्थ है ये जो सोलह पदार्थ जो है वो क्या है विद्यमान पदार्थ है सत्तात्मक पदार्थ है उनके एक सत्ता है प्रमेय उनके एक सत्ता है ये बात बताना चाहते हैं ये सत्तात्मक पदार्थ है सत्तात्मक विद्यमान अर्थ है विद्यमान अर्थम पदार्थ तो विद्यमान अर्थात सत्तात्मक पदार्थ है फिर ऐसा अविपरीत ज्ञान्थम यह उपदेश है जिस पदार्थ का जो अविपरीत अर्थात यथार्थ ज्ञान होना यथार्थ ज्ञान के लिए यह इस शास्त्र में आ, क्या क्या आ गया उपदेश क्या गया है ठीक है इस शास्त्र में उपदेश क्या आ गया है समझ में आ गया ना अर्थम यह उपदेश मतलब इस शास्त्र में क्या पूछ रहे हैं अपरी अविपरी अब अविपरीत जान के लिए यह उपदेश तत्व तो जान करने के लिए यह उपदेश किया गया है फिर सो अयम सोय अन्वयवेना उदिष्टा उद्दिष्टेतव्य वह यह जो उपदेश है वो क्या है अन्वयवेना अर्थात संपूर्ण रूप से शास्त्र का अर्थ कहा गया है ऐसा जानना चाहिए रूप रूप रूप में संपूर्ण संपूर्ण से से शास्त्र शास्त्र का का चीजों को लेते हुए से शास्त्र का अर्थ कहा गया है ऐसे हमें जानना चाहिए फिर आत्मा ये पढ़ लिये? पढ़ लिये। लिये। आत्मा ठीक तो है आत्मादी आ आत्मादी बारा आ तो और अभी ते समझ में आगे ना प्रमेय प्रमे तत्व तो स अधिगम आगे अधिगम करेंगे प्राप्त होती है अधिगम होता है फिर ये बता रहे हैं और वह जो है उत्तर सूत्र है ना ये आगे के जो सूत्र है बात आगे सूत्र में बताएंगे दिखाएंगे बताएंगे ठीक है इति हेय तक अर्थ आत्यंतिगत्य क्या हो गए हेम तस् निवर्तक हेय अर्थात छूनने योग्य हेम हानु हानुन उपाय तो हेय हो गया छोड़ने योग्य फिर तस्य निवर्तकम उसको छोड़ने योग्य हो गया हानन अत्यंतिक हान मतलब उत्पादक उसका कारण हानम हानम अत्यंतिक उसका जो उत्पन्न करने का कारण तो हेय और हेय का कारण ठीक है उत्पादक कारण ठीक है समझ में आ आगे फिर बता दें तस्य उपाय किसका उपाय हान का सॉरी सॉरी ध्यान को हेयम तस्य निवर्तकम यहां हो गया हेय और उसका निवारण के कारण निवर्तकम उसका कारण हो गया यहां पर तस्य निवर्तकम एक दूसरे हो गया पहला होगा यह दूसरे की तस्य निवर्तकम उसको दूर करने का कारण उसको हटाने का कारण फिर हानम अत्यंतिकम फिर क्या हो गया हान और उसके हान का जो उपाय है तस्य तपाय अधिकम अधि अधिक गंतव्य है तो उसका उपाय हान का उपाय या हानम हान उपाय क्या हानम अत्यंतिकम अत्यंतिक मतलब क्या हो जाएगा जी हान का हान हे तो हो गया हे का कारण क्या हान हान का अत्यंतिकम उसको हाँ मतलब उसका हान को हान मतलब क्या है मोक्ष मोक्ष को जानना ठीक है और उसका उपाय को जानना ये बता दें ये चार चीज हो गया इस चार्ज को जानना चाहिए इति एतानि चार्थ सम, सम सम्यक बुद्धिया निशेषम इति इस प्रकार से इस तरह से चार अर्थ पद का ठीक ठीक प्रकार से जान लेना ये क्या होता जानकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते निशेषम इति। तत्र सकता है निःशेशाधिगम तचन अना अनंतर न ठीक है ये तो चार चीज को जानने से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा ये बात भाष्य भाषण में कृष्ण लिखी है किस किस को हेयम फिर तस्य तस्वर्तकम हानम और तस्य उपाय ठीक है हेय हे का कारण और हान हान का उपाय तो इसमें अभी पूर्व पक्षी यहाँ पर पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि संशय उठा के संशय कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी संशय उठाते बता रहे हैं तत्र उसको पूर्व पक्षी के आक्षेप करते हुए कह कर रहे हैं तथ्य संशयादि नाम पृथक वचनम अनर्थकम तो वहाँ आपने जो सूत्रकार से संशयादि पदार्थ को जो संशयादि जितने पदार्थ हैं ना पदार्थ को पृथक कथन तो क्या है वह निरर्थक हो जाएगा आपने चार चीज़ें बता दी जो सोलह पदार्थ को जानने से मुक्ति प्राप्त होगी बताया पहले अपने यहाँ पर चार बता दिए तो अनर्थ हो गए <laughs> तो ये तो उचित नहीं हुआ ये ऐसे निरर्थक हो जाएगा तो बता रहे थे संशया आदि हो यथासभव प्रमाण प्रमाणेश प्रमेय अंतर्भवतो हो न व्यतिरिति क्योंकि संशया आदि जो चौदह पदार्थ है संसा जो प्रमाण प्रमेय को छोड़ दो बाकी संसादिष्ट पदार्थ चाह रहा तो ये संसया पदार्थ में है तो प्रमाण प्रमेय के अंतर्गत ही होते हैं पूर्व अभी प्रश्न कर रहा है कि प्रमाण प्रमेय के अंतर्गत ही होते हुए भी संशय प्रमाण यथासम्भव प्रमाणेशु प्रमेयु ये च अंतर भवतो इसका अंदर ही आते हैं आ जाते हैं तो व्यति व्यतिरित क्योंकि अंतर्गत होने से हुए भी अगर वो तर्थ तर्थ तर्थ तो क्या हो गई तो तो तो तो कोई नहीं है प्रमाण देखना है। और प्रमेये पदार्थ हो गए प्रमाण हो गए दोनों के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएगी तो और दूसरे पदार्थ का बताने का क्या क्या प्रयोजन रहा आया समझ में नहीं आया नज नहीं आया सोलह पदार्थ बता दिए सूत्रकार क्या क्या सोलह पदार्थ ये सारे आगे जो प्रमाण प्रमेय को आपने प्रमाण किसको कहते हैं जिससे जाना जाता है है इसको हम जान ठीक प्रमेय किसको कहेंगे जिसको जाना, जाना, जाना, जाना, जाना जाता है तो जो पदार्थ ये जो सोलह पदार्थ प्रमाण प्रमेय छोड़ के बाकी जो चौदह पदार्थ रहा संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धांत ये सारे वो क्या है प्रमे है एक प्रकार के जानिएगा पदार्थ है तो उसको लिख लो प्रमाण प्रेमे को जान लो तब तो जान हो जाएगा मुक्ति प्राप्त हो जाएगा बता बताया क्या न्याय ऐसे प्रश्न उठाएंगे उसको काटेंगे ऐसे अब ये ठीक है बता देना आपको लग गया कि बढ़िया तो पूर्व पक्ष इसलिए दो से इसको फिर बता दे इस प्रकार से बुद्धि खोलेगा ये प्राण ही पद्धति ऐसे है जो पूर्व पक्ष उठाएगा उसको लागे तो ठीक बता रहे ठीक बात है क्यों नुण। नुण। नुण। ये सोलह पदार्थ बता दिए भाई प्रमाण और प्रमेय को जानो मुक्ति मिल जाएगी ये बताना चाहिए था 16 पदार्थ पर बताने का प्रयोजन क्या था तो ये बात को यहाँ पर बताए क्योंकि ये जो संशय आदि जितने 14 पदार्थ है प्रमाणेश संशय आदि यथास्भव प्रमाणेशु प्रमेय च अंतर्भव तो भवती ठीक अंतर्भावतः न व्यतिरिक्त उसको और उसके व्यतिरिक्त तो कुछ रहा ही नहीं तो उसमें अंधम आ जाना चाहिए तो सत्यम सत्यमेत ये तो ठीक है परंतु ये, ये पढ़ लिस्थ्या या, बता रहे की तो ये तो सत्य बात है ठीक है ये सिद्धांत यहाँ से उत्तर दे रहे हैं सत्य बात है ये सिद्धांत बता रहे हैं ठीक है तो आपको बात सकते है क्योंकि आपने सही बातें की प्रमाण प्रमाण ठीक हो जाएगा परंतु तो ये जो चार प्रकार की विद्या होती है कहाँ पर विद्या होती है बता दी हमने ये जो चार प्रकार की विद्या होती है उसका क्या हो गई चतुर्थ विद्या पृथक प्रस्थाना ये तो उसका जो पृथक पृथक स्थानों पर वर्णन किया गया है चार प्रकार से पुस्तक प्रमाणित किया गया परंतु क्या हो गई प्राणवृत्त अर्थात प्राणवृत्त अर्थात जो प्राणी धारियों का कि अनुग्रह से अनुग्रह का कल्याण ठीक है धारियों का कल्याण के लिए उपदेश किया जाता है इसलिए ऐशाम चतुर्थी जिसमें यह चौथी न्याय विद्या नामक जो अन्वीक्षिकी जिसको अन्वीक्षित विद्या कहते हैं तो उसके लिए ये अनुवेसी विद्या है वो न्याय विद्या अर्थात अनुवेषित विद्या है जो कि ये प्राणियों को उपदेश करने के लिए जिस विस्तार में प्राणियों के उपदेश देने के लिए कल्याण करने के लिए ये उपदेश किया गया है उपदेश के लिए नहीं कल्याण के लिए उपदेश किया जाता है क्या समझ में आया कुल मिला के आपके पहले तो एक पंक्ति बता के बता दे ठीक है आपके बाद सकते हैं कि अपने प्रमाण प्रमे को जाने जाने से सब कुछ उसका अंतर्गत आ जाता है कि बताया कि जो हमने चीज प्रयोजन से कार्य करें वस्तु को जानना दुख को जानना दुख के कारण को जानना हेयम हे दुख हेयम हे का कारण और हान हान का उपाय ये मुक्ति और मुक्ति के उपाय को ये जानना जो हमारा प्रयोजन रहा किसके लिए जीवात्माओं का मुक्ति प्राप्त करने के लिए चार चीज़ों को जानना पड़ेगा ये चारों पदार्थों को जानने के लिए अर्थात तो ये जो जितने प्राणभूत हैं जितने जीवात्मा है जो कल्याण उनके कल्याण के लिए ये उपदेश दिया जाता है क्या उपदेश दिया जाता है कि जिसको ये जो उपदेश दिया जाएगा उसको ही न्याय विद्या कहते हैं अभी हम न्याय आगे आगे आगे विद्या से चलेंगे उसका अंतरण अध्यात्म विद्या तो बताना चाहते हैं कि जो आपने बताया है तस्या जो उस न्याय के चौदाह पदार्थ का जो पदार्थ पदार्थ ठीक है ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस न्याय विद्या के पृथक पदार्थ का वर्णन किए जो संसाधी पदार्थ है ये पृथक पृथक वर्णन किया गया क्यों तेम पृथक तो उसके पृथक वचन से पृथक वचनम अंतरेण उसके पृथक वचन के उपदेश के बिना क्या हो जाएगा ये आध्यात्मिक विद्या हो जाएगा न्याय विद्या नहीं रहेगा यदि <laughs> उसके यदि हमने पृथक पृथक विवेचन करेंगे भाई इस को जीवात्मा को जानो मुक्ति को प्राप्त करो विवेचन करने की विद्या कैसे होगी तर्क को उठाएंगे कैसे आपने तो इसलिए हमको विवेचन करना पड़ेगा वो आध्यात्मिक विद्या से हटकर हमने न्याय विद्या सिखाने के लिए चाह रहे हैं इसलिए इसको हमने तोड़े उसके अंदर में नहीं लिए उसको अलग से लिए इसके कारण ये बताना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं उस न्याय विद्या से पृथक पृथक पृथक प्रस्थान संसाधन पदार्थ ये तो बताया उसको पृथक पत्थर लिया गया इसीलिए कि तेसा पृथक वचनम अंतरेण उस पृथक वचन के बिना अध्यात्म विद्या अध्यात्मिक विद्या मात्र ही अध्यात्मिक विद्या मात्रम अयम सात् ठीक है यह आध्यात्मिक विद्या मात्र ही हो जाएगा जैसे कि उपनेशक उपनिष जैसे एक आध्यात्मिक विद्या होगा तर्क विर्क से दूसरों को विवेचन करना कैसे संभव होगी न्याय विद्या हो ही नहीं सकता तो पहले बताते न्याय विद्या किसको कहेंगे जिसका कि पृथक पृथक स्थान पृथक पृथक विवेचन किया जा सकता है तो उसको कहते हैं न्याय विद्या तो न्याय विद्या तो प्रमाणु से जो विवेचित किया जाएगा तो ज़िए आपने ज़िए और प्रमेय के अंदर सब कुछ डाल देंगे तब तो हमने के, के इसीलिए संसाधिक पदार्थ का पृथक रूप में संसाधित ही पदार्थों का पृथक रूप से तो ही तथा रूप से वर्णन किया गया है प्रस्ताव किया गया है स्थापना किया जाता है की जाती है है ठीक अनुपलब्धे अर्थे न्याय जो वस्तु उपलब्ध नहीं है अभी फिर थोड़ा सा फिर मरते हैं तत्र न अनुपलब्धे जो वस्तु उपलब्ध ही नहीं है अर्थात अज्ञात वस्तु ठीक है न निर्णया थे न्याय उसमें और तो जो जो है जो बस्तु बस्तु है वस्तु वस्तु उसमें और जो वो वस्तु पदार्थ है उसमें भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होता उपलब्ध नहीं दूसरा नहीं हाँ न्याय प्रवर्तें किन तरह ही संशय संसे, संशय इसको फिर आगे तो की अज्ञात वस्तु में उसमें जो निर्णय नहीं है निर्णय पदार्थ है उसमें भी न्याय प्रवृत्ति नहीं होता तो फिर किसमें होगा तो न्याय विद्या जब होती उसका आंसर बताएंगे कि किस संशय युक्त विषय संशयुक्त विषय में ही जो संशय होता है तब ही न्याय विद्या का प्रवृत्ति होता है कि वस्तु है कि नहीं है तब जाके हमने इसको प्रवृत्ति हो सकते आगे बढ़ा सकते हैं तो तब हमने गति कर सकते उस वस्तु विषय जान सकते ईश्वर है।, है कि नहीं है तब हमने उसके विवेचन करके आगे बढ़ा सकते हैं नहीं निध्यांश प्रक्रिया कर सकते ये इसलिए इसीलिए हमने इस वस्तु को रखते हुए ये संशय को स्थापित करते हैं कि संशय रखेंगे तो ये प्रवृत्ति होगा तो उन्हें बता रहे हैं कि संशय के प्रवृत्ति पदार्थ में इसमें भी न्याय प्रवृत्ति तब होगी जब युक्त विषय में जिस विषय में संशय होता है वह न्याय विद्या में जिसमें संशय होगा तभी उसमें न्याय विद्या में प्रवृत्ति होगा यथाउत्तम यथाउत्तम अभी सूत्र में जो एक एक वस्तु है ना उसको बता दें ध्यान देना प्रमाण प्रमेय को बताते हुए प्रमेय क्या बता दिए चार चीज बता दिए क्या हेतु फिर संशय को बताने के लिए जाते हुए वो शंका कर दिए पहले से संशय को बताने के लिए शंका कर दिए कि भाई प्रमाण प्रमेय के अंतर्गत तो संशय आदि हो जाना चाहिए क्यों अलग से कर दिए फिर उसका उत्तर दे दिए कि संशय का भी लगभग बता दिए कि संशय न्याय विद्या में उचित है संशय उठाते हुए ही न्याय विद्या का प्रगति होता है ठीक है अभी बताना चाहते हैं निर्णय इसके बाद है ना निर्णय का क्या बता रहे हैं यथाउत्तम विमृश्य पक्ष प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष अर्थ अवधारणा निर्णय तो तो फिर बताए विमर्श विमर्श क्या है संशय जैसा कहा गया संशय उठाकर विमृत्यमृ विमृ अर्थात पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ का पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा विमर्श उसको ले रहे पक्ष प्रतिपक्ष पक्ष प्रतिपक्ष को ठीक है प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ का अवधारण निर्णय अर्थ का निर्णयात्मक ज्ञान करना इसको कहते निर्णय संशय उठाकर निश्चय मतलब संशय उठाकर पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ का निश्चात्मक बोध करना को जान करना उसको कहते निर्णय निर्देश करके जो फल मिल गया कि ये मैंने जो ईश्वर है ये सर मानते सर्वव्यापक मानते हैं न यहां पर है मानते हैं पर तो अभी अनुभव में नहीं ईश्वर यहाँ पर एक कि चेतन सत्ता विद्यमान है अनुभव में नहीं है अर्थात हम शाब्दिक ही जानते हैं अनुभवात्मा के में नहीं जानते तो ये तो हमने विवेचन करेंगे आकमान करके देखेंगे भाई मैं तो शब्द रूप में जानता हूँ ईश्वर जाएगा शब्द प्रमाण भी बताता है फिर मेरे मैं तो अनुभव करता नहीं तो ईश्वर है कहाँ अनुभव नहीं करता है तो इस... अर्थात मैं कहीं हेतु नहीं फिर आप ढूंढेंगे कैसे ढूंढेंगे मैं किस हेतु से नहीं मानता हूँ ईश्वर नहीं है शास्त्र बता जाए ईश्वर है मैं शब्द रूप में कोई तर्क प्रमाण से मैं काट नहीं पाता हूँ कि ईश्वर नहीं है फिर भी ईश्वर है मैं मानता नहीं क्यों नहीं मानता कुछ ना कुछ तो हेतु होगा तो ये संशय जो उठाए ना क्यों नहीं मानता हूँ मैंने है कि नहीं है तब तो आप भी विवेचन करेंगे आग बंद करके तो मैं नहीं मानता किसी नहीं मानता हूँ नहीं, नहीं देते मानते तो यदि ईश्वर होता मेरा हाथ पकड़ लेते गलत कार्य करते समय मेरे को थापड़ लेते कुछ प्रतिक्रिया करते हैं वो तोड़ता नहीं इसलिए नहीं मानता तो ये एक हेतु आए संशय से एक जान आया तो ये संशय चाहे उसको फिर प्रमाण से करेंगे जो आपने ये हेतु तैयार ये प्रमाण से करेंगे जो सत्य है तो स्वीकार कर लेंगे असत्य तो छोड़ेंगे दूध औसत सिद्ध होगा ना ईश्वर का अधिकारी नहीं ईश्वर का पावर मतलब उस प्रकार से है नहीं कार्य कि जो आपका हाथ पकड़ दे तो ये हेतु कट जाएगा तो इस प्रकार से ईश्वर है हेतु लगाओ क्योंकि यहाँ पर कितने सारे जीवात्मा है तो हाँ जीवात्मा तो कर्म को देखने वाला तो होना चाहिए तो कर्म का फल कैसे देगा ये हेतु ये निर्णय होगा कि ना ईश्वर यहाँ पर है यहाँ जीवात्मा ये तो शरीरधारी मर गया उस तो उस जीवात्मा को उठा के दूसरे शरीर में लेगा कोई बिना चेतन से कोई जा ही नहीं सकता आत्मा स्वयं नहीं जा सकता एक शरीर से दूसरे शरीर को इसी कारण से कोई एक चेतन सकता है, जिसमें इस जीवात्मा को पकड़ के दूसरे शरीर में डालता तो यहाँ पर ईश्वर है ये हमें हेतु लगाते हुए निर्णय करेंगे ये संशय उठाए कि समाधान के ईश्वर तो नहीं है कि है ये संशय उठाए फिर उसका हमने हेतु पूर्वक है निर्णय के कारण नहीं ईश्वर कर समझ में आ गई तो पक्का हो गया कि निर्णय होगा नहीं ईश्वर है अभी मैंने उसको अनुभव करूंगा ईश्वर है जब वो हमने ईश्वर है बोलेंगे जो हेतु के साथ रखेंगे कि ईश्वर यहाँ पर है मेरे कर्म को देखने वाला मुझे रक्षा करने वाला मेरी आत्मा को जो सभी यहाँ पर आत्माएं मरते हैं उसको लेके दूसरी जगह में देने वाला ऐसे ऐसे हमने हेतु के साथ निश्चित करके तब ईश्वर है वो भी है तो ये निर्णय हो जाएगा कि निर्णय हो जाएगा कि ये वस्तु तत्व में है इसको कहते हैं निर्णय ठीक है समझ में आ गया और कुछ शंका है इस विषय में तो जी मैं जी तो मुझे जी। मैं मैं बहुत और बड़ी खुशी हुई मेरे आया कि इस दिया जाएगा काफी अपना दुख कोई बात बताइए प्रेरणा मिलेगा तो दूसरे भाषण देने का मेरा कोई बार बार बताएं। मैं अपने जलु जलु। का तीन चार चला मैं उसमें आया कुछ मुझे पता चला। पता नहीं चला। कुछ पता चला चला चला पूरा नहीं कुछ अब मेरे को खुशी ये हुई थी कि अब आप ये दोबारा से मुझे बताएंगे तो मुझे तकलीब इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा ठीक बात इसमें ना आपका दोष है ना स्वामी जी का दोष ठीक है मैं दुखी हूँ तो मेरा क्योंकि तो तो है है हाँ, सभी सभी सभी का का बाबूजी आपका नहीं नहीं नहीं दुनिया में जितने व्यक्ति हैं कोई नहीं। को, कोई पूर्ण और विषय को भी जान पाता का, जानने प्रयास का हम बच्चे हमने इस ज्ञान के विषय में सभी बच्चे हैं सभी कोई एक क्लास में कोई दो क्लास में, में के पांच क्लास में सभी व्यक्ति हम पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे जो आदमी इस संसारिस्टम में रहना चाहते हो इसको ना सीखे ना इसको होकर ठीक बात लेकिन वो दूर होकर भी इसको नहीं सीख पाई मेरे साथी इस बात को समझ रहे हैं विद्यार्थी भी समझ रहे लेकिन मेरी पूरी बात समझ में आ गई नहीं और भी व्याकरण का पुराना जानव संस्कृत का पुराना जानव ये भी शायद हाँ, मैं पता था आपको तो, अब मैं ये पूछना चाह रहा कि मैं यहाँ आऊँ या ना हाँ मैं बताता हूँ देखिए जो भी डाका जो भी विद्या है ना जो बच्चा होता है सब चो, छोटा बच्चा से ध्यान लेते हैं हमने छोटे बच्चे होते हैं उनको बताते बेटा ये आपके पिता है उसको पिता बोल पिता पिता बोल उस समय कोई शंका नहीं करता है वो कि ये पिता है कि माता है कि क्या है हमको नहीं पता कैसे पिता हुआ वो भी पता नहीं पिता बोलता है. ये पंखा है बोल पंखा ये पंखा जो घूमता है इसको पंखा बोल तो पंखा मानता है उसको मान लेता है ना उस प्रकार से व्यवहार भी करता है गर्मी लगेगा बेटा ये स्विच ऑन कर देना तो पंखा हवा मिलेगी उस समय वो सोचता नहीं कि स्विच ऑन करने से कैसे पंखा घूमता है वो नहीं सोचता उस समय वो सीधा सुचारण करता है पंखा का आनंद ले लेता काम फायदा उठा देता समझ में आगे तो ऐसे होता है यदि आपके पास जो आपके वक्ता है जिससे आपने सुन रहे हैं उसको शब्द प्रमाण से विश्वास रखते हैं तब तो कोई संस्कृत नहीं चाहिए यदि उनके ऊपर अविश्वास है कि वा वो आपको उसको परीक्षण करना चाहते हैं जो बोलते हैं सही है कि गलत है तब तो आपको संस्कृत पढ़ना जरूरी है समझ में आगे क्योंकि हमने अनुपात किया आपकी भाषा में हम चाहते हैं हम ऋषि भाषा से नहीं समझाना चाहते अपनी भाषा से आपको जो समझ में आया उसी भाषा से समझाना चाहते हैं यदि आप स्वयं ऋषि कृत ग्रंथों को पढ़ेंगे संस्कृत को तो संस्कृत जरूरी अत्यंत तो जरूरी नहीं तो समझ में नहीं आएगा जैसे ये लोगों ने अभी कल पढ़ाएंगे किसी उनको संस्कृत जरूरी है ये तो पढ़ाएंगे कैसे ऋषि की भाषा को समझना पड़ेगा उस समय मेरे भाषा को नहीं समझेंगे वो ऋषि की भाषा को समझाना पड़ेगा ऋषि की भाषा को समझाना होगा लेकिन व्यवहार में लाने के लिए संस्कृत पढ़ना कोई जरूरी नहीं है जो बिंदु आपको चुपता है जो आपको लगता है कि मैं इसमें परिवर्तन कर सकता हूँ परिवर्तन करना चाहिए ये तो सत्य है कि एक बार सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता कई बार सुनना पड़ेगा क्योंकि चीज़ ही ऐसे कि कुछ संस्कार भरा पड़ा है हमारे पास एक बार सुनने से होता ही नहीं ने गलत विद्या हमारे पास भरा पड़ा है वो सही विद्या थोड़ी सी जाता तो कुछ काम का आता है तो इसलिए बार बार सुना पता है इसलिए संस्कृत यदि जानते हैं हमने तो पुस्तको पढ़ेंगे बार बार आवृद्धि करेंगे तो ये एक आवृत्ति हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा परंतु अभी समय नहीं है अवस्था भी जान चुका हमको तो अभी प्रधान सिद्धांत को जानते कुछ आचरण में लाने के प्रयास करना समझ में आए हम अभी विद्वान होके विद्या को प्रचार करेंगे और उस प्रकार स्थिति हमारा अभी है ही हम लोगों का भी नहीं पूरा हम लोगों का भी सामर्थ्य नहीं हम भी पढ़े सारे लोग बढ़ाते हुए आए छोटे बच्चे से आठ साल से हम संस्कृत पढ़ते हैं तो तो जो भी हमने कर्म गलत किए थे हमने कर्म गलत किए थे इसलिए तो हमको परिवेशन नहीं मिला इस प्रकार से दुनिया में जन्म होने को मिला परंतु कर्म इतना अच्छा किया गया अभी हम यहाँ पर आ गए नहीं तो कोई कचरे में पढ़ते कुछ कर्म हमने अच्छा किए हैं इसलिए वैदिक विचार सुनने को जानने को मिल रहा है कुछ कर्म गलत किए थे इसलिए हमको आठ साल में ही विचार धारा के सिद्धांत की मान्यता के मिला नहीं इतने साल के बाद मिल रहा है हमको किसी को बारह साल में मिल रहा है किसी को अठारह साल में मिला पच्चीस साल में मिल है किस को साल में मिल रहा जो भी मिला है उसमें संतोष करें उसमें अब खड़े होकर अब देखना है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ कि पीछे जा रहा हूँ ये अभी देखने हो गया हमने यदि प्रगति करें लाभ हमारा जितने सामर्थ्य संस्कृत सीखने की इच्छा हो सीखो कोई आपत्ति नहीं वो भी प्रगति के रास्ते में पहुंच जाएगा, हमारी यात्रा में सहयोग करेगा ना तो संस्कृत सीखना सीखो जैसे भी आपको संभव है उचित लगता है उसको आगे बढ़ना है बस काम हमको करना है आगे बढ़ना है पीछे नहीं जाना है कि खड़े नहीं होना ये हमको उचित है कि आगे बढ़ना है तो इसमें कोई समस्या है तो हाँ अभी से बाकी संस्कृत आदमी सीखा जाएगा आप यहाँ संयुक्त में रहेंगे तो कुछ कुछ सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे आगे बढ़ते जाएंगे कोई समस्या आते रहिए बस ठीक है समापन करते हैं और कोई शंका किसी का सर फोन का उच्चारण करेंगे